देवी भागवत प्रथम है। मुनियों के पूछने पर सूर्य कहने लगे मुनिवरों इलाके गर्भ से पुर्वा की उत्पत्ति हुई थी यह प्रसंग अब तुम्हें सुनाता हूँ पुर्वा यज्ञ और दान में संलग्न रहने वाले एक धार्मिक पुरुष हो गए हैं सुद्युम्न नामक एक राजा थे उनके मुख से कभी असत्य वाली नहीं निकलती थी इन्द्रियों पर उनका अधिकार था एक बार वे घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए जंगल में गए साथ में बहुत से मंत्री भी थे आज गौ नामक धनुष और बाणों से भरा हुआ अद्भुत तर्कस उन्होंने ले रखा था शिकार करते हुए वे राजा सुद्युम्न एक विचित्र वन में जा पहुँचे वह दिव्य वन मेरुगिरि के निचले भाग में था पारिजात के वृक्षों से उसकी अनुपम शोभा हो रही थी अशोक बकुल तथा सुंदर लताओं से वह महक रहा था शाखू तरकुल तमाल चंपा कटहल आम नीम महुआ और बासंती लताएं चारों ओर से उन वन को घेरे हुए थीं अनार नारियल और केले के वृक्ष उसकी शोभा बढ़ा रहे थे जूही मालती और कुई आदि फूल वाली लताओं से वह भरा था वहां अनेकों हंस और बगुल विचरते थे निरंतर बांसों की ध्वनि होती रहती थी भौरे गुनगुनाते थे वह वन सम्यक प्रकार से सुखदायी था राजा सुद्यम्न उस वन को देखकर बड़े हर्षित हुए वृक्ष फूलों से लदे थे और कोयले कूक रही थी यह देखकर राजा और उनके सेवकों ने सेवकों के मन में बड़ा हर्ष हुआ फिर तो महाराज सुद्यम्न उस वन में घुसे जाते ही उनका रूप स्त्री का हो गया और घोड़ा भी घोड़ी के रूप में परिणित हो गया अब तो वे घोर चिंता में पड़ गए सोचा यह क्या हो गया वे अत्यंत चिंतित हो उठे बार बार चिंता की लहरें उठने लगीं उन्हें असीम कष्ट हुआ वे लज्जित हो गए विचारने लगे मेरी आकृति स्त्री की हो गई अब मैं क्या करूँ कैसे घर जाऊँ अब मैं किस प्रकार राज्य का शासन संभालूंगा अरे मुझे किसने ठग लिया जिसी गण बोले सूर्य जी आपने बड़े ही आश्चर्य की बात कही कि राजा सुद्यमन स्त्री हो गए उनमें तो देवता के समान पराक्रम था फिर क्यों उन्हें स्त्री हो जाना पड़ा उस अत्यंत रमणीय वन में राजा ने कौन सा ऐसा कार्य किया जिसके फलस्वरूप उन्हें यह दशा प्राप्त हुई सुब्रत इसे विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए सूर्य जी कहते हैं एक समय की बात है भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए सनक प्रभृति ऋषिगण वहाँ पधारे थे उस समय भगवान शिव भगवती उमा के साथ क्रीड़ा में भग्न थे ऋषियों को देखकर उमा अत्यंत लज्जित हो गई वे पतिदेव के पास से उठी और लज्जित होकर अलग बैठ गई उनका शरीर बड़े जोर से कांपने लगा उन दोनों के आनंद का अवसर देख ऋषिगण यत्र तत्र बिखर शीघ्र ही भगवान नारायण के आश्रम को चले गए अपनी प्रिया पार्वती को अत्यंत लज्जित देखकर भगवान शंकर ने उनसे कहा तुम क्यों इतनी लज्जित हो रही हो मैं अभी तुम्हें सुखी किए देता हूँ वराने देखो आज से कोई भी पुरुष मोहवश इस वन में पैर रखेगा तो तुरंत ही वह स्त्री हो जाएगा इस प्रकार भगवान शंकर ने उन वन को श्राप दे दिया तब से वह वन दोष का खजाना बन गया जहाँ कहीं के जो लोग इस बात को जानते हैं वे उस काम वन में कभी भूल कर भी पैर नहीं रखते महाराज सुद्यम्न इस बात से अनभिज्ञ थे अतएव मंत्रियों सहित वहां चले गए इसलिए सबके साथ ही उन्हें श्राप के अनुसार स्त्रीत्व स्वीकार करना पड़ा अब उन राजर्षि सुद्यम्न पर चिंता के मेघ उमड़ पड़े लज्जा के कारण वे घर न जा सके उस वन से निकल बाहर ही इधर उधर घूमने लगे स्त्री होने के कारण उस समय उनका नाम इला पड़ गया वे चारों ओर घूम रहे थे इतने में चंद्रमा के नवयुवक पुत्र बुद्ध से उनकी भेंट हो गई इला का रूप बड़ा ही मनोहर था अनेकों स्त्रियां उनके साथ थीं महाभाग बुद्ध ने उसे अपनी पत्नी बनाने की इच्छा प्रकट की इला के मन में भी बुद्ध को पति बनाने की बात जज गई फिर तो प्रेम पूर्वक दोनों का परस्पर संबंध हो गया उसी इला के गर्भ से बुध ने पूर्वा नामक पुत्र उत्पन्न किया